ओ दी तस्टी से आगे बोल लीट कान क्या लिट जो आगे कसुष्ठात निष्ठा तो विषय तो। बोल क्या धातर हम्म कई बोलो है क्या क्या पोचा दो दी बोलो दो समस्या प्रतिमा सही, नहीं मैंने या शेरानंद बताओ शुष्क कैसे बनेगा क्या धातु से क्या प्रत्याक बंद कर किस धातु से क्या प्रत्येक से शुष्क बन जाएगा बता सकते हैं नहीं प्रत्यय? क्या सूत्र तब प्रत्यकूत्र क्या हाँ हितम कैसे बनेगा नहीं इतम। क्या था तो हम क्या सत्र दधा तरी क्या करता है धारु धा क्या बोलो अतुल ये तो किस बने गया नहीं बनेगा अ तो बने गया तो किस बन गया नहीं नहीं ये तो किसको जरूरत नहीं था <laughs> किस बन गया क्या था तू दाया था जोर से भरोसा को सुनाई पड़े धा नहीं। आ, धा नहीं हाँ धात से निष्ठा के सूत्र से हैं? निष्ठा प्रत्यय विधान करने के सूत्र क्या है निष्ठा फिर हाँ धा से तो होता है धता तेरी तो बन जाता है भोग भोग न किस बने गया शेरना hmm. hmm. hmm. के साथ बनी गया शेरना आप दोनों बताओ शेरना शेर शेरण बताओ देवेंद्र सिदा तो किस ते हम पहले प्रत्यय प्रत्येक य रिक होगा ये होगा हाँ, हाँ हो अट्क्रे किसा और के क्या सूत्र तो छोटा क्या बताओ आप बोल तो हूँ हाला हाँ क्यों उसके बाद उदित से भी बोलो संगा देता तो ये भी सूत्रा ये क्या सूत्र छोटा ऐलीचा हाँ दीर्घ हलीचा हाँ हलीचा सूत्र दीर्घ करता है हाँ और सूत्र छूटा छोटा हम हाँ इतना आरोप भी मैं ये नहीं हुआ नहीं, <laughs> <नेरन दिगाँ>। नहीं। <laughs> नहीं तो ईट होना चाहिए तब बोते पर लिट्टी कहाँ से प्रत्यय <गणेश्थी> तो तो किस प्रत्येक से तो क्यों से? हाँ भ्यास चर्च से ज जा हो जाता है कुहस् ज गु प्रत्यय क्या सूत्र मोत्स सूत्र से मका न तो कितना क्या बन गया जगन बश जगन बस का जगन बहन कैसे बन जाएगा अपना जगन बस का जगन बहन वाहन कहाँ से आएगा जगन बस है वाहन न कहाँ से आएगा उगी क्या कौन उगित है हाँ कार फिर शांत ठीक है शांतवनता समझ क्या क्या हैं दी तो दीदी क्या हाँ दीर्घ दीदी हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा हाँ फिर जगनबान हो गया सु कहाँ गया सब कहाँ गया सु क्या लोप नहीं होगा पहले हाँ हल्का लोपन नहीं क्या सांत लोप हो जाएगा क्या बनेगा जगनबान आगे बोलियो जगन मगे बा पब कशु प्रत्यमी पब जग बा वो बोलो जगमूस आगे बोलो आगे नहीं, हैं क्या बोलो जर्सी जगमू से हैं जगमोल का क्या है जगन जगन बद भद में द आएगा कहाँ से हाँ बस डॉ हो जाएगा <coughs> पचमानम बोलो सर पचमान किस बनेगा हाँ बोलो रविंद्र पचमान नहीं बनेगा पचमानम पचमानम बोलो देवेंद्र हाँ सन चाहे के बाद मुख हो जाए तो सीधा अदंत होना चाहिए पचमें पच हलंत हाँ करते सब होता है आगे देखो हे शत्रु वसु विधि से पहले शत्रु प्रत्यय होगा शत्रु प्रत्यय करने के लिए क्या सूत्र है लठ है शत्रु लट के स्थान पर शत्रु हो जाएगा शत्रु होने के बाद विधेय शत्रु वसु शत्रु को वसु आदेश होगा शत्रु का ष्ट शत्रु वसु वित्ते परस शत्रु वसुर आदेशो वसु आदेश शत्रु को वसु हो जाएगा तो विद अग्रे वस क्या प्रतिविध होगा जिस जिसमें वस्तु नहीं होगा क्या प्रतिबद्ध रहेगा विध विद विधत करते सब होता है पता है कहेंगे सब अत उन्हें है अधिप्रत्य सब सब लोग से विधत्त बन गया एक विधत्त प्रातिपदी एक एक विद्वस विद्वस का सुवाने के बाद कैसा तो लगे आप गिम से नम फिर शांत महंत शायं शो को फिर हल्गे आप लोप हल संयंत्रोप विद्वान आगे रू बोलो विद्वान व्यायाम में क्या हाँ विद्वत व्यायाम हाँ और जो दूसरा प्रातिविदिक क्या है विद विद विदत्त अगर सू आएगा कैसा तो लगेगा उगित शाम लगेगा नूम होगा उगीते हैं कौन उगते हैं हाँ नूम हालांकि आप नहीं हाँ हर हरियाप सुलो पहुँच जाएगा अब क्या बचेगा तो नहीं तो है तो लोग पहुँच जाएगा क्या बनेगा विधन उपताद्रिकों के सूत्र से हाँ सूत्र <laughs> अत है ना अत है नहीं आतुअंत भी नहीं आसन्त भी नहीं विधान आगे क्या मैं विधान आगे विधान आगे विद्वान क्या विधान विधत आगे विधता हाँ विधत्वी विद्वान विद्वान जो बना इसका सप्तमी को जन क्या बनेगा सिद्धेश्वर बोलो विद्वसम सप्तमी को जन में, में। विद्वान सी शुरू होता है ना विद्वानसी <laughs> सप्तमिकोजन क्या बनेगा विद्वसी भ्याम क्या बनेगा विद्वत भ्याम चतुर्थ एक को जन्म विद्युत से बना सकते विद्वत बन जाएगा क्या कैसे बनता है प्राथिप विध्वंस गे आया विद्युत से कैसे बनेगा अनुबंध लुप्त हो जाएगा विद्युत से विद्युत में वो कहाँ से आएगा विध्वंस ही विध्वंस रंगे वो कहाँ से आएगा ए लाइन ए लाइन वालों हाँ? नहीं मैल वो नहीं, नहीं।, नहीं। है? क्या सूत्र हो वह सोह सम्प्रसारण भाने पर होता है सम्प्रसारण से वह को होता है ओ होने के बाद नहीं अरे बाकी सूत्र लगे सम्प्रसारण आज आगे विद्वषय में स कौन सा स है मुद्रण कैसे हो गया तो वशु में सत्य दंत है आदेश प्रत्येक आदेश है प्रत्येक अवय है प्रत्येक अवय है सी बसी घसी से सत से होता है नहीं वस्तुता दिशा सत्य को वस्तु वसुन से नहीं साहसी वसी घसना से सत होता है पहलायात तो आया सासी घसना से है, है। ना नहीं तो, तो उसमें वसंत धातु तो, तो आदर्श प्रत्यय होगा तो इसके मतलब साहसिशी विद्वस, हाँ तो, तो आदेश पत्र तो इसमें विद्वस शब्द आया ना इसमें विद्वस शब्द आया ना तो क्या सतो सान नहीं लगा हाँ आदेश पत्र ठीक है साहसिव सेना है आदेश प्रत्ये ठीक है आगे है तऊ सत्र सत्सं उत शत्र दोनों के साथ संज्ञा होती है क्या संज्ञा होती है सत बा यह सतसज्ञा करने का ही है लिट के स्थान पर सत होगा विकल्प से लीट के स्थान पर क्या आदेश होगा सत में कितने बनने हैं स ऐसे तो आदेश होगा लीट के स्थान पर सते संज्ञा स तो आदेश नहीं होगा क्या आदेश होगा क्षत्रि शानच लीट के स्थान पर शत्रि सान होगा नहीं तो ये सूत्र नहीं संज्ञा सूत्र नहीं होता तो क्या स तो आदेश होता गवस्थित विभेशेयम विभाषेयम तेना प्रथमा सामनाधिकरण प्रत्युतरपो संबोधने लक्षण हेतु नित्य व्यवस्थित विभाषा इं विभाषा विकल्प होता है किंतु कुछ विभाषा व्यवस्थित है व्यवस्थिता मन से क्या है कहीं तो नित्य होता है कहीं विकल्प होता है कहीं नहीं होता है, है। व्यवस्थित विभाषा बहुला में तो बहुत अर्थ है क्वित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वित विभाषा क्वित अन्य देव अलग है किंतु ये विभाषा तो से कहीं होता है कहीं नहीं होता है व्यवस्थित तो। कहीं तो होता है और कहीं नहीं होता है ये व्यवस्थित विभाषा इसलिए क्या लाभ हुआ अप्रथमा समानाधिकरण नित्यम प्रथमा समानाधिकरण नहीं हो तो नित्य हो जाएगा सच प्रत्यय उत्तर नित्य प्रत्यय पद हो उत्तर पदय हो संबोधन में नित्य हो जाएगा लक्षण और हेतु में भी नित्य हो जाएगा तो करिष्यंतम करष्यमान पश्य क्रिद हत से लिट ल कराया लिट, लिट से सताश लिट से श्य भी होता है श्य को सेट से होता है करिष्य अगर सत्रिका रहेगा अत शत्रि क्या रहेगा अथ करिष्य अगर अथ अत, अतः पर्व हो गया करिष्यत प्राति क्या हो गया करिष्यत लिटा शतभा को श्यत हो गया लिट को सतुवन से शत्रु से करिश्यत प्रातिपद हो गया प्रथमांत द्वितीय अमाने पर उगी से नुम करिसम करिस्यंत में नकार को नत्व हो जाना चाहिए स के बाद है आदेश प्रत्यय से स होगा श्यव श्यव को सत्व होने के बाद अटक व्यवहार सूत्र से नकार को न हो जाएगा न होता है क्या लिखा है शिव का आदेश प्रत्यु हो गया आदेश प्रत्यु होने के बाद नकार को अटकुपन व्यवहार नहीं आदेश स... हाँ अटकुपा सूत्र से न होना चाहिए न हो नहीं है क्यों नहीं हुआ इसको लेकर देखाओं कितने व्यक्ति पे देखते क्या आपको मालूम नहीं देवेंद्र भी मालूम नहीं अटकवान से भी नृत्य होना चाहिए ना स है ना करीशा में आदेश से हुआ स होने के बाद अटकवान सौ के बाद य है अ है ऑट में है निमित्त। स और न के बीच में अटकु पा होना चाहिए हैं? क्या बोलो मौका मौका को से सर हो से है, मौकार है। है? मौकार को होता है नकारक नश्चा पदार्थ से झल से अनुसार हो जाएगा अनुसार क्यों हो जाएगा उस समय न तो क्यों नहीं करेंगे नहीं सपादी नहीं करना किसके दृष्टि कौन असुद्ध है बताना है अभी अटकू पम नहीं अटकू पाम नशुद्ध है किसके दृष्टि से अटकुबम असिध है असिधवन से अटकुवम से नत्व तो भी अटकु नश्चा पतान जल अनुसार बना देगा पर त्रिपादी असिद्ध असिधवन से वो नहीं लगेगा पहले अनुसार हो जाएगा नत्त्व करो तो भी नश्चा पतान जल अनुसार कर देगा क्योंकि असिद्ध है इसे नश्चा पुतां अनुसार हो गया अनुसार होने के बाद सूत्र क्या लगेगा अनुसार से परसन परसौना न हो गया न होने के बाद फिर अटकुबम सूत्र से नत्व प्राप्त है और अभी कौन असिध होगा अटकवा दृष्टि से अनुसार सही ही सिद्ध है। हैिसम और करिष्यमान में करमान में क्या प्रत्ये करते कि सूत्र से होगा लठ सतान से नहीं लेट सतवा लीट के सत हो गया शान चाह सान चहन से क्षय के आगे आने मुख से मुख हो गया नत्व किस सूत्र तो से होगा अट्कवाण क्य पश्य द्वितीय है आ क्वेश्ची तत्कारिष् आ क्वे क्वीको क्वीप तक जो प्रत्यय होंगे सो तछील तम और साधुकारी स्वभाव उसका धर्म उसमें साधु करने वाले इसी अर्थ में क्वीपम अभिव्याप्य वक्ष्यमाण प्रत्यालादीस कर्तु बोध्या कोई भी प्रत्यय तक जितने प्रत्यय आएंगे सब तश्छलादि में कर्ता अर्थ में कर्तरी त्रेन के प्रत्यय ये कर्ता अर्थ थेगा तचिल तधर्मादि त्रेन के अनुकार अकार हल्ते कि से तो त्रीन करथमान कर्ता कर्ता कटान यहाँ नूल त्रिच से त्रिच करेंगे तो भी कर्ता बन जाएगा किंतु वो कर्ता और इस कर्ता में इतना अंतर है ये तत् तदर्म तत्साधु कार्य अर्थ में कर्ता और दूसरा है कर्तिकर्मण कर्मणो कृतिक सूत्र से कृदात योग में कर्म में षष्ठी होती है कर्ता नाम कर्ता बन गया किंतु तो कर्तिकर्म कृति से जो ष्टी प्राप्त है यहाँ त्रीन सूत्र से कर्ता पर ष्टि नहीं होगी क्यों नहीं होगी न लोका व्ययनिष्ट कलर्थ सूत्र है क्या टिप्पणी है न लोका व्यिष्ट कलर्थ त्रिनाम ये सूत्र है में आया इसे कर्तिका सृष्टिका निषेध हो जाता है इसलिए कर्तव्य कटान द्वितीय कटान कर्ता कट बनाएगा बनाने वाला अच्छा बनाने वाला जल्पभिक्ष कुट्ट लुंट वृंग साकन का सकार अच्छा सत्यय से प्रत्यय से आदि स इत संज्ञ सत्यय से जो आदि सकार हे इतस हे इत संज्ञा य संज्ञक इत संज्ञा मन से क्या होगा तत्लोप हाँ, के सूत्र श्री संज्ञा होगी हाँ सप्रत्यय लोप होने पर रहेगा आकन नकारक अलंत्यम क्या पची क्या प्रत्यय आकर जल पर से आकर जल पाक बन गया जल कहने वाला इसका स्वभाव अच्छा बोलने वाला भी जल पाको से साकन हो जाएगा किस सूत्र से जल पर भिक्ष आकर करेगा भिक्षा कह तिल तो साधु कार्यु कुट्टा धातु से शाकन हो जाएगा कुट्टा छेदन है आक होगा कुट्ट आक छेदन करने वाले अच्छा लुंट धातु है लुंट धातु से हो जाएगा लूटिस्ते लुंट आक चोरी करने वाला जिसका स्वभाव है अब रिया संभव तो आकन हो गया वरी अगर आक, शाकन आक तो वरी को गुण हो जाएगा गुण किस तरह से होगा शाकन की तेना नहीं आर्धा तु शारधा तु हाँ शारधा तु आर्धे गुण हो गया हो गया वरा कह और त्रिलिंग में हो जाएगा वरा की प्रत्यक्ष साकन में सकार गीत करने से सिद्ध गौरा दिभ्य से सुपत्या माता शीत होने से गीस हो जाएगा बरा बन जाएगा बेचारा कहते वरा कह बरा सना संस सन आसंस और इन इनसे ऊप्रत्यय होगा चिकीर्ष बनता है कृधत से सन करके किस सन होता है धातु द्वितीय होकर चिकीर्ष बनने के बाद ये सूत्र से उप्रत्य हो जाएगा चिकीर्षु जितने सनअ शब्द है धातु हे सबसे ऊप्रत्यय हो जाए तो चिकीर्षु जिज्ञासु पिपासु बुभुक्षु यह सब बनता है जिज्ञासा धातु ज्ञान सन्न करेगी तो जिज्ञास प्रत्यय हो जाएगा सूत्र से क्या बनेगा जिज्ञासु और जिज्ञासा बनाने के लिए सूत्र है अप्रत्यय से आ आज्ञा आएगा प्रत्ययत से जाए हो अ जाए हो जाएगा टाप हो जाएगा जिज्ञासा बन जाएगा जि उप्रत्य हो चिक्किसु बन गया आंग पूर्व सत्सु इच्छा से ऊ करेंगे तो आसनसु इच्छा करने वाला भिक्षु धातु से वो करेंगे तो भिक्षु भिक्षु कौन मालूम है आम <laughs> तो है कौन भिक्षु है हम लोग को बताओ भिक्षा करने वाले भिक्षु है ये केवल नहीं तत्शील तत्धर्म त साधु कार्यु स्वभाव है भिक्षा करना उसका धर्म है भिक्षा करना ओम नेता बसाने नठ